मोटर कार और शरारती कुत्ता जोसफ रात को मीट के सॉसेज खाना चाहते थे इसलिए उन्होंने शहर जाने की सोची वो अपनी पुरानी कार गमड्रप में बैठे फिर उन्होंने अपने पालतू कुत्ते हो को बुलाया। चलो हरेश चलो कुछ खाना खरीद कर लाते हैं और इस झड़ से कूद कर गमड्रप के पीछे की सीट पर बैठ गया हो को गमड्रप में सवारी करना बहुत पसंद था वह आराम से बैठा उसने हवा को सूँघा कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी हवा ने उसकी नाक को ठंडा किया और उसके कानों में गुदगुदी की फिर होरेस ने अपनी नहीं। सहर पहुंचने के बाद जोसेफ ने अपनी गाड़ी गुमड्रप को बेकरी के सामने पार्क किया फिर वो होरेस को देखकर मुस्कुराए उन्होंने उसके सिर को थपथपाया तुम एक अच्छे पिल्ले हो जोसेफ ने कहा बिल्कुल बैठे रहना मैं जल्दी ही वापस आऊंगा फिर से बैठ गया उसने हवा को सूंघा बड़ी उमदा खुशबू आ रही थी बेकरी से ब्रेड पकने की महक आई वाह उसे इत्र की खुशबू आई प्यू इन सब सुगंधों में कितना मजा था उसने फिर एक बार दोबारा सुंगा इस बार ने मीट मीट के के सॉसेज सॉसेज की खुशबू आई सॉसेज सॉसेज को मीट के, को मीट के अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ उसे अपनी नाक पर विश्वास नहीं हुआ उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ खुशी से पागल होकर हो चिल्लाया उसने सोसेज अपने मुंह में उठा लिए बूढ़ी महिला शैली ने होरेज की आवाज़ सुनी उसने होरेज को घूरा उसने उसके मुंह में सॉसेज देखे फिर उसने अपने थैले में देखा वो सॉसेज शैली के थे जो उसने अभी खरीदे थे शैली जोर से चिल्लाई मदद करो वो रुई। उस चोर को रोको लोग रुके और उन्होंने मुड़कर देखा देखो उस कुत्ते ने मेरे सोसेज चुराए हैं मदद करो मदद करो शैली ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए उस कुत्ते को रोको उसे जल्दी पकड़ो शैली के चिल्लाने से बेचारा होरेश घबरा गया उसने सड़क पर दौड़ लग सैली उसके पीछे पीछे दौड़ी वो लगातार चिल्ला रही थी कुछ लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे वो भी चिल्लाए क्या हंगामा था फोरस तेजी से भागा फोरिश एक दुकान से जाकर टकरा गया सैली और उसके दोस्त भी दुकान से जाकर टकराए उसे दुकान की टोकरियों में से सब्जी और फल लुढ़क गए आलू एक ओर लुढ़ टमाटर दूसरी ओर लुढ़ कितना बड़ा झंझट पैदा हुआ फोरस और भी तेज से दौड़ा फॉरिस वहां से दुम दबाकर भागा वो पिछले दरवाजे से निकलकर एक गली में घुस गया वहाँ उसकी मुलाकात एक बुलडॉग से हुई बुलडॉग बहुत बड़ा था बहुत मतलब ही दिख रहा था वो बुलडॉग सॉसेज चाहता था होरेश होशियार था उसे पता था कि किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं होरेश ने तुरंत अपना मुंह खोला उसने सॉसेज जमीन पर गिरा दिए और उसके दोस्त गली में घुसे हॉरे उनके रास्ते से हट गया सैली ने बुलडॉग के मुंह में सोसेस देखे वो रहा चोर वो उसका पीछा करो लोग बुल्डॉग के पीछे तेजी से दौड़े इस बीच होरेस वहां से निकल लिया और वापस कार में आकर चुपटा चुपचाप बैठ गया बुल्डॉग ने तुरंत सॉसेज अपने मुंह में दबाए बस तभी सैली सैली ने उसे पकड़ा और इस कूदकर पीछे की सीट पर बैठ गया कुछ ही मिनटों में उसने हाफना बंद कर दिया उसके बाद वो वहां एकदम शांत बैठा रहा कुछ मिनटों में जोसेफ वापस आए तुम एक अच्छे पिल्ले हो जोसेफ ने कहा तुम वहीं बैठे हो जहां मैं तुम्हें छोड़कर गया था देखो मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ सॉसेज लिया हूँ जोसफ ने कहा अपनी सराफत से तुमने इन्हें कमाया है। हैस ने सॉसेज खाए उसने अपने होट चाटे हाँ उसने सोचा हाँ इतना दौड़ने के बाद अब मुझे बहुत भूख लगी है मुझे सॉसेज मुझे सॉसेज जरूर चाहिए समाप्त